आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतापगढ़ से प्रमोद लोडा जी जुड़े हुए है जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रमोद लोडा जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन में आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छा हमारे रेडियो सुनने वाले भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में जरूर बताए जरूर मेरा नाम प्रमोदा है मैं जिला परिवहन अधिकारी प्रतापगढ़ की पोस्ट में कार्यरत हूँ अभी मुझे एक महीना ही हुआ है प्रतापगढ़ इस पोस्ट पे प्रमोशन हुए पहले मैं परिवहन निरीक्षक की पोस्ट पे शाहपुरा भीवाड़ा था मैं लगभग अठारह साल से इस परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ हूँ पहले भीलवाड़ा चित्तौड़ अजमेर श्रीगंगानगर शाहपुरा वहां पोस्टिंग और ये परिवहन विभाग का आके बाद दी है अभी मैं प्रतापगढ़ आया हूँ तो यहाँ एक महीना हुआ है बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ मेनली आदिवासी इलाका है लेकिन यहाँ के लोग बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं तो पर्यटन विभाग में हमारा सबसे पहले हमारा यह रहता है कि लाइसेंस कैसे ड्राइविंग तो लाइसेंस बनाया जाए कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन का चलाना एक अपराध है अठारह था साल की उम्र के बाद आपको लाइसेंस बन, बनाया जाता है उसमें टू व्हीलर है फोर व्हीलर है दो तरह के लाइसेंस बनते हैं तो ये लाइसेंस आपको अप्लाई करने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस बन, बनाया जाता है तीस दिन के लिए उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है आज आप देख रहे हैं रोड्स पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और तो एक्सीडेंट का कारण यही है कि हमको गाड़ी चलाना गाड़ी रोड्स के नियम सड़क सुरक्षा के नियमों को पता नहीं होते हैं तो आपदा के रूप में ये रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं किसी भी बीमारी में या किसी भी दुर्घटना में या किसी भी अपन कह सकते हैं कि अकाल कम इनमें इतनी मौतें नहीं हो रही जितनी मौतें अपनी रोड एक्सीडेंट से हो रही है सबसे तो अगर जो मौतें हो रही है भारत देश में ये रोड एक्सीडेंट से हो रही है तो रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए सरकार भी इससे बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस बनाने पे जोर दिया है जैसे तो लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस बनाने में पहले उनको सिखाया जाए रोड की नियमों की जानकारी आजकल स्कूलों में भी एक चैप्टर शुरू किया है रोड सुरक्षा के नियम के बारे में एक प्रश्न एक पेपर आता है और सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयास कर रही है हमारे परिजन बाद उसके अंदर पहले सात दिन का रोड सेफ्टी सप्ताह मनाता था लेकिन अभी पूरा वर्ष ही सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर ये पूरे वर्ष ही कर, इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं तो मैं सुनने वाले श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि सड़क पे जो भी पैदल चल रहा है साइकिल सवार है कई मोटरसाइकिल सवार है थेला चलाने वाला है सबको सड़क के नियम जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है जो रोड यूजर है रोड को रोड पे चल रहा है उसपे तो उसको सड़क के नियमों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है जी। ये नहीं कि जो गाड़ी चला रहा है या कार चला रहा है उसी नियम जानकारी होना जरूरी है क्योंकि एक्सीडेंट तो, तो चलने वाला भी करा सकता है तो ये नियमों की जानकारी सभी को आवश्यक है तो सरकार इस पर बहुत कार्य कर रही है विस्तृत लेवल पे और अभी हम इसके लिए स्कूलों में भी जाके हम सेमिनार करते हैं और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसमें ट्रांसपोर्ट विंग बनी हुई है उस विंग के द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं सड़क सुरक्षा के की जानकारी दी जा रही है और कैसे अपन सड़क पे सुरक्षित रहें उसके लिए उनको अवगत कराया जा रहा है प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से टूरिज्म में जब हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो किसी भी गाड़ी से या किसी भी व्हीकल से जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला तो लाइसेंस होना चाहिए दूसरा हमको अच्छी तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए कि किस तरह से रास्ते पे जाना चाहिए उसके नियम हमको ट्रैफिक नियम हमें पता होना चाहिए अदरवाइज हमें मुश्किलें आती हैं और सिर्फ चलाने वाले को नहीं लेकिन सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए ट्रैफिक नियमों के बारे में या परिवहन जो नियम है उसे अच्छी तरह से हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए बहुत ही अच्छी बात प्रमोद आपने बताया है और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप प्रतापगढ़ में रह रहे हैं तो मैं चाहूंगा प्रतापगढ़ में जो टूरिज्मी बातेंटू तो के बाद सबसे ऊंचा जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट उसके बाद आता है तो यहाँ एक सीता माता अभ्यारण है बहुत ही उसमें हरियाली और वन विभाग का भी यहाँ बहुत अच्छा देखने का है और यहाँ मंदिर है मेला लगता है बहुत यहाँ जो आपने सुना होगा विश्व hmm. प्रसिद्ध सेवा तला hmm. मतलब जो कलाकारी है hmm. यहाँ की सबसे फेमस है मतलब आप आज का जो कांच कांच के ऊपर सोने की कलाकारी होती है जी जी जी कलाकारी बहुत ही प्रसिद्ध है है ऐसी अच्छा। कलाकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ के जो हरियाली और हैं झरनेतिक जो यहाँ सौंदर्य है देखने को बहुत ही अच्छा लगता है तो बहुत गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ झरने देखने को अच्छा तो तो तो मेरे को भी बहुत सुंदर हो महीना ही हुआ है पहले मैं अच्छा अच्छा प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि प्रतापगढ़ जो है माउंट आबू के बाद दूसरा पर्यटक स्थल है और वहां पर देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं और वहाँ का जो वन क्षेत्र है वो भी अपने आप में एक बहुत ही ख़ास है और वहाँ पर आपने कहा कि बहुत सारी ऐसे चित्रकारी या फिर कलाकार लोग हैं जो सोने के ऊपर या कांच के ऊपर जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो वहाँ पर से ही बनता है और ये बहुत अच्छी तरह से फेमस है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रमोद जी मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में परिवहन जो पर फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन में आपका कैसे आना हुआ उसके बारे में बताइए मैं 1998 में इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कंप्लीट करके आर एग्जाम इसमें फाइट होता है आर के द्वारा इसमें एग्जाम होता है वो तो एग्जाम फाइट करके उसमें एग्जाम पास करना होता है बाद इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के बाद इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जो एक साल का उसमें हेवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए उन्हीं को ही अप्लाई कर सकते हैं मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए और इसमें एक साल का आपको मतलब मैकेनिकल मेक, का एक्सपीरियंस भी चाहिए वो आप सब अप्लाई करके 98 एट मैंने एग्जाम किया आर सी एग्जाम तो मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद दो साल का प्रमोशन पीरियड होता है फिर आठ साल का मैंने सब इंस्पेक्टर एज सब इंस्पेक्टर कार्य किया उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नौ साल तक मैंने स्वतों की पोस्ट तक कार्य किया फिर पिछले तो महीने ही मेरा एज ए जिला परिवहन अधिकारी मेरा प्रमोशन हुआ कार्यवाह जिला परिवहन अधिकारी प्रतापवर्गी पोस्ट मुझे भी ले रहा है प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और अभी वर्तमान समय में आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं और इसके पहले आप अजमेर में थे अभी वर्तमान में एक डेढ़ महीना हुआ है आपको इस प्रतापगढ़ में आकर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में गीत सुनाते हैं तो आपका पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यूँ है थोड़ा सा बताइए यहाँ डाल पे सोने की मुझे भारत देश बहुत प्यार है इसलिए बहुत चलता है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अब हो गया है एक छोटे से ब्रेक का टाइम ब्रेक के बाद फिर लौट के आते हैं और हमारे प्रताप जी को जो गीत पसंद है देशभक्ति का और उन्हें देश से प्यार है इसलिए ये गाना उनको बहुत पसंद है तो वही गाना सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुमय श्री गुरुवे नमः जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है है है मेरा मेरा डाल पर सोने की बसेरा वो वो भारत भारत देश देश मेरा जहा सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब, पश्चिम को अमृत पिलवाएँ ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा और हंसी खुशी का चारों है घेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जाल जाल पर की करती है है मेरा मेरा जाल-जाल पर की करती वो भारत देश है मेरा। ताला डाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं और विशेष मुलाकात में वो अपनी बातें बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि पर्यावरण जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी उन्होंने बताया और साथ में आप जब टूर करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें जो है आपके ध्यान में रहे और ट्रैफिक नियम्स भी आपके ध्यान में रहे तो आइए अभी बात करते हैं कि प्रमोद जी आप एक बात बताइए कि आपके आदर्श कौन हैं और क्यों हैं? अच्छा मैं मैंने सबसे पहले जब माउंट आबू आया घूमने के लिए जी जी तब मैंने कुमारीज का जो नाम सुना कि यहाँ इस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो उसमें आपका सहज राजयोग और सात दिन का कोर्स कराया जाता तो है ठीक है हमको ठीक हमको भी बोले ये बहुत पीसफुल है क्योंकि आजकल हम देखते हैं दुनिया में बहुत अशांति है दुख है टेंशन है स्ट्रेस है हर जन छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को है तो हम तो कभी तो थी तो हमने कहा कि चलो ये तो बहुत जरूरी चीज है सीखनी चाहिए हमने सात दिन का कोर्स किया तो उससे पता चला हमको गीता में कहा है यदा यदा धर्मेश्वरी ग्लानी बहुत ही बार जब धर्म की ग्लानी में भारत में अवतरण हूँ तो उस तो तो तो समय आपन देख रहे हैं है, आज दुनिया में कितना पावाचार अत्याचार बढ़ रहा है की, की हर दुखी इंसान परमात्मा कोतना परिवर्तन आया जो तो आज कहते हैं संस्कार परिवर्तन सबसे बड़ी चीज है संस्कार परिवर्तन इसीलिए नहीं होते लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है सहज राजयोग से हम अपना मतलब जो हम इजीली जो छोड़ना चाहते हैं वो इजीली छोड़ता है जो हम गुण जो दिव्य गुण हम अपनाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक अपने अंदर आने लग जाते हैं और जो अपने विकार हैं, जो अपने पाप कर्म हैं, वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगते हैं तो उसके लिए अपन को कोई अलग से त्याग तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है सिर्फ पैठ के दोन तो परमात्मा को याद करना होता है और बहुत ईजी है शायद जैसे मैं अपने यहाँ बेटा बेटा अपने पिताजी को याद करूँ कितना इजी है एक सेकंड में मैं पिताजी की याद है तो वो ही अपना पिता है परम पिता परमा उसको जैसे ही मैं याद करने बैठता हूँ तो उसकी पावर शांति सुख आनंद का सागर है तो वो ऑटोमेटिक में अंदर लगता और मैं अति सुख की अनुभूति कर लूंगा तो वो चीज जो मैं शादी का कोर्स किया तो उससे प्राप्त हुआ तो मेरे जो प्रजापिता ब्रह्मा है तो मेरे आदर्श प्रजापिता ब्रह्मा आदर्श प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ना हुआ और मेडिटेशन सीखने से आपको जो सुख शांति का अनुभव हुआ और वो ये सारी चीजें जो है फाउंडर मेंबर ब्रह्मा जो है उन्होंने ये सारी चीजें शुरू की थी तो उनको आप आदर्श मानते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग जो जो बातें हम सुनते हैं कुछ ना कुछ अनुभव हमारे जीवन में आता है और जब अनुभव हमारे जीवन में आता है तो हम दूसरों को भी सुना सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा कि वर्तमान समय में जिस तरह की बातें हो रही हैं और हम लोग देख रहे हैं संसार में काफी चीजें आपने जैसे अपने शब्दों में में बताया कि वर्तमान बहुत सारी हो रहा है इसमें मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जहां पर हम अपने जीवन को शांति से भर सकते हैं और सुखद अनुभूति कर सकते हैं अपने कारोबार को करते हुए जाते जाते मैं कहूंगा कि जैसे आप परिवहन में अपना काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में आप काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर Uh, किन चीजों का जब लंबी यात्रा करते हैं हम लोग लंबी यात्रा में अगर हम लोग जाते हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है एक तो लाइसेंसिंग और फिर ट्रैफिक नियम तो आपने बताया इसके अलावा क्या चीजें किन चीजों का हमें ध्यान रखना है सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही किसी यात्रा के लिए रवाना होते हैं तो यात्रा के लिए सबसे पहले अपने जो अपनी प्रिकॉशंस है पहले जो अपनी यात्रा संबंधित जो सामान है अपना वो अपना चेक करके व्यवस्थित करके उसको करें उसके बाद अपने व्हीकल का सबसे तो पहले वहीकल का अपने जो ये जिस व्हीकल से अपन जा रहे हैं उस वहीकल के जो हैं उसका फ्यूल है उसकी वो अपने, अपने डॉक्यूमेंट्स है लाइसेंस है इंश्योरेंस है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है और आर सी एस रजिस्ट्रेशन ये हम अपना अपने साथ जरूर रखें और इसके साथ में जब अपन किसी यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो मन अपना जब मन मन अपना शांत होना जरूरी है मन में अगर जो शांति आक्रोश है तो हम जो अच्छे ड्राइवर होते हुए भी हम देखते हैं अच्छे अच्छे ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं तो उसका कहा नहीं होता है तो उसको लिए अपन ये मेडिटेशन है आप अपने तो पहले ध्यान से जाना है इसको ध्यान से जाना ध्यान से जाना मतलब क्या है उस परमात्मा का ध्यान करके अपने अंदर शांत मन को शांत करके अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो वो अच्छे बेटर ड्राइविंग कर सकेंगे और अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रमोद जी आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमें लंबी यात्रा में हम लोग जब जाते हैं तो किन किन बातों का आपने बताया कि ध्यान रख सकते हैं एक तो जो चीजें आपको चाहिए जो आपकी नीडी हैं वो सारी चीजें आप तो पहले पैक कर ले और गाड़ी जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं उन चीज़ों को उन उस गाड़ी को जरूर देखिए उसका सारा ही चाक हवा पानी पेट्रोल फ्यूल सब कुछ आप उतने लंबे समय तक जा रहे थे उन सारी चीजों को जरूर गाड़ी को एकदम ठीक ठाक करके ही आप ले जाएं दूसरी बात आप वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके ड्राइविंग लाइसेंस ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम सुखद यात्रा कर सकते हैं वो आपने बताया और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी बात बताया कि अगर आप मन को शांत रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से सहज हो आती है और बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं तो आपने मन में शांति बनाए रखें तो यह बहुत अच्छी बात आपने बताया जाते-जाते और चलिए बहुत ही अच्छा लगा प्रमोदी मुलाकात इस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही है मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रिड मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कते रहो कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा